महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व तमोध्याय राजधर्मा और गौतम का पुनः जीवित होना जीवितोनाच ततस्ताकपते काम रास रनंध बहुस्त्रे समल भीष्मद विरूपाक्ष बकरा बकराज के लिए एक चिता तैयार कराई उसे बहुत से रत्नों सुगंधित चंदनों तथा वस्त्रों से खूब सजाया गया था तथा प्रज्वल्य निपथे बकर प्रतापवान प्रेतकार विधवत राक्षस इंद्र चकार तत्पश्चात बकराज के शव को उसके ऊपर रखकर प्रतापी राक्षसराज ने उसमें आग लगाई और विधिपूर्वक मित्र का दाह कर्म संपन्न किया तस्वीरि उसी समय दिव्य धेनु दक्षकन्या सुरभिदेवी वहाँ आकर आकाश में ठीक चिता के ऊपर खड़ी हो गई। तस् वक्त्युतः फेन क्षीर मिश्र त सो चिताजाम राजधर्मणः उनके मुख से जो दूध मिश्रित झरकर गिरा वह पतवी तत्याम चम झर कर बकर उत्पत्त समीजा चह विक्ष निष्पाप नरेश उससे उस समय बकर उठा और वह उडकर कर से जा मिला तथोध्य देवराजो विरूपाक्ष पुरम तदा प्रेदमिरक्ष दृष्ट्या संजीवितस्तयाम्। उसी समय देवराज इंद्र विरूपाक्ष के नगर में आए और विप से इस प्रकार बोले, बड़े सौभाग्य की बात है तुम्हारे द्वारा बकराज को जीवन मिला श्रावयामा सच इंद्रस्तम विरूपाक्षतन युरा दत्तो ब्रह्मणा राजधर्म इंद्र ने विरुपाक्ष को एक प्राचीन घटना सुनाई जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने पहले राजधर्म को शाप दिया था यदा बगपति राजन नोप सर्पति तथो प्राह खराय पिता राजन एक समय जब बकराज ब्रह्मा जी की सभा में नहीं पहुंच सके तब पितामह ने बड़े रोष में भरकर इन पक्षराज को शाप देते हुए कहा यस्मान नागतरा समवापती वह मूर्ख और नीच बगला मेरी सभा में नहीं आया है इसलिए शीघ्र ही उस दुष्टात्मा को वध का कष्ट भोगना पड़ेगा तदयम तस् वचना गौतमे नए तेनवामृत सिन संजीव को बक ब्रह्मा जी के उस वचन से ही गौतम ने इनका वज किया और ब्रह्मा जी ने ही पुनः अमृत छिड़क कर राजधर्मा को जीवन दान दिया है राजधर्मा बक प्राह प्रणिपत्य पुरम यदि तेनुग्रहता मयि बुद्धिश्वरी स्वर सखा मे सुदितम गौतम जी तदंतर राजधर्मा बक् ने इंद्र को प्रणाम करके कहा सुरेश्वर यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मेरे प्रिय मित्र गौतम को भी जीवित कर दीजिए तस्वाक्यम समादाज वाष पुरुष गौतम जीवय तदा जीवयत्तराम प्रवर उसके अनुरोध को स्वीकार करके इंद्रदेव ने गौतम ब्राह्मण को भी अमृत छिड़क कर जिला दिया राजन समांडोपस्कर बकाधिपज्य सुहृद प्रत्यापरमयाुत राजन बर्तन और सुवर्ण आदि सब सामग्री सहित प्रिय सुद गौतम को पाकर बकराज ने बड़े प्रेम से उसको हृदय से लगा लिया अथ तम पाप कर विसर्जय प्रमा फिर बकर धर्मा ने उस पापाचारी को धन सहित विदा करके अपने घर में प्रवेश किया यथोचित स बको जज ब्रह्म ब्रह्मा, ब्रह्मा चैनम महात्म आतिथ्येनाभ्य पूजयत तदनंतर बकरोचित रीति से ब्रह्मा जी की सभा में गया और ब्रह्मा जी ने उस महात्मा का आतिथ्य सत्कार किया गौतम चाप संाप्य पुनस्त सबराल अं। शुद्राया सुत्रा दुष्कृतकारिण गौतम भी पुनः भीलों के ही गांव में जाकर रहने लगा वहाँ उसने उस शुद्र जाति की स्त्री के पेट से ही अनेक पापाचारी पुत्रों को उत्पन्न किया सा दत्त सुरगण ही सदा कक्ष पापो पापोम जनता चिरा सुता निरयम प्राप्ति महत् यम, महत यम इति प्रभो तब देवताओं ने गौतम को महान श्राप देते हुए कहा यह पापी कृतघ्न है और दूसरा पति स्वीकार करने वाली शुद्र जाति स्त्री के पेट से बहुत दिनों से संतान पैदा करता आ रहा है इस पाप के कारण यह घोर नरक में पड़ेगा ए तत्व नारद संस्मृत आख्यान भरतर्ष मधन वर्णित भारत यह सारा प्रसंग पूर्व काल में मुझसे महर्षि नारद ने कहा था भरत श्रेष्ठ इस महान आख्यान को याद करके मैंने तुम्हारे समक्ष सब यथार्थ रूप से कहा है कुतः कृतघ् कृतघ् को कैसे यश प्राप्त हो सकता है उसे कैसे स्थान और सुख की उपलब्धि हो सकती है कृतघ्न विश्वास के योग्य नहीं होता कृतघ्न के उदार के लिए उद्धार के लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है मित्रद्रोहो न विशेषतः कर्तव्यपुरेण अवशेषतः मित्रदरक घोरमत प्रतिपद्यते मनुष्य को विशेष ध्यान देकर मित्रद्रोह के पाप से बचना चाहिए मित्र मित्रद्रोहि मनुष्य अनंत काल के लिए घोर दरक में पड़ता है कृतज्ञ सदा भाव्य मित्र कामीन च मित्राच लर्व मित्रा पूजा लभेत च प्रत्येक मनुष्य को सदा कृतज्ञ होना चाहिए और मित्र की इच्छा रखनी चाहिए क्योंकि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है मित्र के सहयोग से सदा सम्मान की प्राप्ति होती है मित्रा भोगाच भुंजित मित्र पशु सत्कार मित्रम पूजक्षण मित्र की सहायता से भोगों की भी उपलब्धि होती है और मित्र द्वारा मनुष्य आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है अतः बुद्धिमान पुरुष उत्तम सत्कारों द्वारा मित्र का पूजन करे परित्याज्यो बुध पाप कृतघ्नो निरपत्र मित्र द्रोही पाप कर माधम जो पापी कृतग्न मित्र दोही कुलांगार और पापाचारी हो ऐसे अधम मनुष्य का विद्वान पुरुष सदा त्याग करे ऐस ठ प्रोक्त पापो मया मित्र मित्रद्रोही कृतघ्नो वही किम भूय स्रोत मिक्षति में श्रेष्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार यह मैंने तुम्हें पापी मित्रद्रोही और कृतघ्न पुरुष का परिचय दिया है अब और क्या सुनना चाहते हो वै सम्पा उवाच यहुवा तदा वाक्यम भोम महात्म युद्धि प्रीतमना बभूव जनजय वैश्यंपायन जी कहते हैं जन्मेजय महात्मा विष्ण का यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए इत महाभारत शांति पर्वढ़ आपद्धर्म परवड़ी कृतघ्नोपाख्या सप्तिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक एक अध्याय पूरा हुआ